था तो त्रयोदश अध्याय द्वादश श्लोक के ऊपर आप विचार आरंभ होया है मुख्य है त्रयोदश अध्याय का मुख्य एक है इस आत्मा का स्वरूप निर्णय यहीं पर है आत्मा वास्तविक क्या है मनुष्यादि रूप वास्तविक है अथवा मनुष्य आदि से पृथक सचिद परमात्मा स्वरूप है जो तत्व से आदि बाकी द्वारा प्रतिपादित है विचार यहां है सिद्ध यही तत्व मस्या आदि महावाक्य के द्वारा प्रतिपादित होता है आत्मा परमात्मा इसमें कोई भेद नहीं है उपाधि के कारण से भेद दिख रहा है जैसे घटाकाश और आकाश दोनों में भेद दिखाई पड़ता है उपाधि के कारण उपाधि यदि तोड़ेंगे घट को फोड़ देंगे अब वह आकाश घटाकाश कहा नहीं जाता वो परिचन्न समाप्त हो जाती है परिचन्नत्व दिखता था घर के कारण अल्पत्व तो दिखता था सारे के सारे समाप्त तो आकाशी कहा जाएगा उसका कटाकाश नाम ही नहीं रहता आकाशी था आकाशी है यह सिद्ध हो जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी है इन उपाधियों को विचार से तोड़ना है ये थूल सूक्ष्म कारण शरीर जितने हैं इनको फेंकना है ये तीनों उपाधि से पृथक करने पर परमात्मा से इसका भेद कोई सिद्ध नहीं हो सकता ये वेदांत कहना है श्रुति के आधार पर है तत्वशी आदि महाभाग्य हैं अयमा ब्रह्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य है कि जो उलझने समाप्त करना है यह श्लोक के द्वारा ये जो, जो उलझने आत्मा के ऊपर पड़े हैं इसको समाप्त करना है विचार के द्वारा सारे उलझने हटाने के लिए श्लोक है अतः तो प्रश्न द्वारा ज्ञ प्रवचन से फलम उत्ता प्रश्न था यथोक् न ज्ञान न ज्ञातव्य किम यह प्रश्न था तो प्रश्न के द्वारा ज्ञ जो प्रवचन ज्ञ प्रवक्षामि कहा हुआ है मैं प्रवजन करूं प्रक्रिष्ट, प्रक्रिष्ट करूं प्रवचन करूंगा ज्ञाय के विषय में प्रकृष्ठ प्रकृष्ट वचन विशेष कथन करूंगा कहा भगवान ने यह प्रवचन से फलमूत फल मुताफल क्या है यज्ञ ज्ञातवा अमृतम अश्ते यही होगा जिस ग्यय को जानने पर ज्ञ माने ज्ञान धातु से अचो यत् सूत्र से यथ प्रत्यय लगाया तो ग्यय मतलब जान्योगे को ज्ञ कहा जाता है चाहे ज्ञातव्य बोलो चाहे ज्ञ बोलो एक है ज्ञ में अच प्रत्यय लगा हुआ है अच्छा यथ यद प्रत्यय लगा हुआ है अज्ञात में तब्यत लगा हुआ है एक ही अर्थ में जानने योग्य गयत प्रवक्षा में इसके द्वारा प्रस्ट द्वारा ज्ञेय प्रवृत्ति फल होता फल बता दिया का, गया का पर कथन का फल क्या है यज्ञात अमृतम अशुदयी फल है जिसको जानकर अमरत्व तो की प्राप्ति होगी उपलब्धि होगी प्ररोचन कृतवा उसकी रोचकता दिखाई उसमें क्यों जब ये पाठ्य सुनिश्चा जिसको जानकर के अमृतत्व की प्राप्ति होनी हो उपलब्धि होनी हो तो हम भी उसको जाने ये उसकी रोचकता आ जाए श्रोता के मन में प्रवोचन के द्वारा रुचि दिखा करके श्रोता के मन में रुचि पैदा करके तेरह स्रोतुर आदि मुख्य मापा उसके द्वारा प्रवोचन के द्वारा तेरह उस प्रवरोचन उसके द्वारा श्रोता को अपने तरफ लेना चाहते हो वाक्य को ध्यान से सुनाने के लिए आज उसके कहा प्रवोचन फल फा, उक्ति प्रवर्तन का फल क्या है यही है कि प्रवर्चन का फल यही होता है कि अभिमुखी करना केवल अपने तरफ उ श्रोता के मन को अपने तरफ करना एकाग्रता करना यही है उसका फल्ती अनंतर वाक्य आगे का वाक्य है अनादिवाद परम ब्रह्म और सप्तमा आगे का वाक्य यही है यही कहना है किम यथा किम फल यही था ना यही है तदे विशिष उसी को दिखाते खाते अनादिमत पर्रह्म न सप्तमान सदुच्य शब्द से फल के कथन किया था तदेव तदे विशिषति अनादिश्लोकम कहता अनादिमत पर्रह्म न सप्तम्ह सदुच्य आदिमित राहत्यं अभ्याकृत अस्त अतो विशेषं दर्शति किं तत्कते आदि देखो आदिमरहित मान उसके भी कारण नहीं है अव्याकृत का भी कोई कारण है आदिपत्यों का अभाव है आदि अशिया थी आदिपत्य बनाया था नदि न आधिपत अनाधिपति सिद्धांत व्याख्या थी तो जो कारण वाला होगा उसको आदिमान कहा जाता है आदिमत होता है वो ठीक है तो आदिपत्यों का अभाव अभ्याकृत में भी है उसका भी कोई कारण तो है ही नहीं का भी नहीं अव्याकृत का भी नहीं यह भी है अतो विशेषण तो यही परम ब्रह्म लगा दिया क्या लगाया आ, ये तो अपर ब्रह्म शब्द से प्रयुक्त होता है अव्याकृत वो क्या तो परम ब्रह्म नहीं परम ब्रह्म ये लगाया हुआ है जिसे विशेष दिखा परम ब्रह्म ये कहा हुआ है ये कहना है किम इत्यादि था वाष्य में परम किम तत्व क्या है वो ब्रह्म अनादिमत क्या है अनादिमत क्यों माया में भी है अभ्याकृत में भी अनाधिपत तो है आदि वाला नहीं है वो अनाधिमत वहां भी है आधिपत्यों का आवाज उसके कारण तो है ही नहीं अभ्याकृत का भी तो फिर क्या है वो अभ्याकृत है या और कोई है वो प्रश्न उठता है किम तत् प्रश्न आएगा परम ब्रह्म किम तत् प्रश्न है आगे परम निर ब्रह्मशय है नहीं अभ्याकृत सादिश है ब्रह्म एक परम ब्रह्म ज्ञेम जानने योग्य वही है अभ्याकृत जानने योग्य नहीं है परम ब्रह्म को जानने से ही क्या होता के हो के हो प्रेक्ट प्रेक्ट प्रेक्ट हो है अमृतत्व की प्राप्ति होगी अमृत की प्राप्ति होगी प्रकृत एक प्रकृत ब्रह्म वही है जब क्षेत्र जब शब्द से लिया हुआ तो प्रकट वही है ठीक है वो कहते हैं भोगतुर भोग्या विष्ण्टी ब्रह्मा भो, भोक्ता जो है ना वो भी भोग्य वस्तु से श्रेष्ठ होता है भोग्य वस्तु विष्ण्ञ वस्तु भोक्ता बड़ा होता है श्रेष्ठ होता है पर है ये भी भोग्य वस्तु से भोक्ता भी पर है तो पर लगाने से फिर वहीं पर अतिव्याप्ति हो रही है भोगता को लेना जीवात्मा को लेना क्या लेना तो ब्रह्म कहा क्या कहा परम ब्रह्म इसलिए ब्रह्म शब्द को लेना पड़ा नहीं तो भोक्ता भी भोग्य से पृथक होता है विशेष होता है तो इसमें न लेक जाए लक्षण इसलिए ब्रह्म भी जोड़ना पड़ेगा ब्रह्म शब्द से कहा था ब्रह्म ही कहा था भाष्य में किम प्रश्न था साहब परम परमे साहब ब्रह्मा ज्ञम प्रकृतम जो ज्ञे है प्रकृत है जो वही है कहा अनादि एक पदम मत परम इति अपरमी पद चेतात्त न पुनरुक्ति पतांतरम उत्थाप उत्थ ये तो अनादिमत एक पद बनाने पर पुनरुक्ति हो रही है पूर्व पक्ष की दृष्टि से क्योंकि यहां पर पहले आदि से बतुक लगा दिया आदिमत बनाया सिद्धांत ने भाष्य में यही है उसके बाद नए से तत्पुरुष न लगा दिया न विद्यत न आदिमत अनादिमत ऐसा किंतु तो पूर्व पक्ष कहना ज्यादा है आदि शब्द में जब बौबरी नए कर देंगे न विद्यते आदिर तद अनादि ऐसा हो जाएगा कोई मथुप का अर्थ साथ में आ जाएगा वहां जिसके आदि नहीं है उसी को तो अनादिहा अनादि कहा जाता है तो फिर आदि मधुप व्यर्थ है इसलिए कुछ लोग मानते हैं पदछेद करना चाहिए अनादि से आ जाएगा आदि नहीं है जिसका कारण नहीं आ गया आगे मत परम ब्रह्म अलग करना चाहिए अहम परासक्ति ऐसे ब्रह्म जिस ब्रह्म के मैं परासक्ति हूँ वो वासुदेव मैं तो पराशक्ति हूँ जिस शक्ति के पर वह ब्रह्म संसार की सृष्टि करे करता है अहम ऐसा हुआ तो ऐसा मान करके व्याख्या करते कुछ लोग पदछेद कर देते हैं मत परम अलग और अनादि अलग दो तो तो भाष्यकार के हिसाब क्या है यहां अनादि मत एक पद है और परम ब्रह्म दूसरा है तो मधु को पूर्व साथ लिया वह भाष्यकार है मधु प्रत्यय मानते और अहम शब्द के विषय मानते मत मत को ये स्थिति है हाँ। अनादि एकम पदों में पूर्व पक्ष के हिसाब से अनादि एक पद है अनादि खाली केवल अनादि और आगे मत परम दूसरा पद है मत परम यदि पदछेदात ऐसे पदछेद होने पर न पुनरुक्ति इस मत में पुनरुक्ति नहीं होगी न तो अनादि मत बोलने के बाद पुनर्ुक्ति जो अनादि शब्द से जो अर्थ आ रहा है मतुक लगाने पर वही अर्थ आ रहा है पुनरुक्ति अनादि वाला पर तो अनादि वाला यही कहना है तो अनादि से अनादि वाला आ जाता है बहुबरी का न्याय करने पर जिसका पुत्र न हो उसको तो अपुत्र बोला जाता है ना बहुबरी न्याय करने पर यहां तत्पुरुष नहीं कर तो अपुत्र पुत्र अभाव इतने आएगा या आएगा व्यक्ति में नहीं जाएगा उसके पिता में नहीं जाएगा बहुबुरी न्याय करने पर जाएगा जिसके पुत्र कहो उसको अपुत्र कहाना और न्याय करेंगे तो पुत्र का अभाव को अपुत्र कहना है क्या होगा तो पिता में लक्षण ही जाएगा तत्पुरुष राय का कुछ और ही अर्थ आता है बहुबुरी राय का कुछ और अर्थ आता है बहुबुरी न्याय करने से काम चल जाता तो मत उसके साथ पुनरूक्ति और इस मत में पुनरूक्ति नहीं पूर्वक से कहना है किस मत के मत को अलग करने पर कर। मत परम अलग करेंगे और अनादि को अलग करेंगे ये कहना है यदि मतांतरम उत्थापित मतांतर है सिद्धांत माना हमारे सिद्धांत नहीं है सिद्धांत में तो अनाधि मत को ही एक पद बनाया हुआ है आदि आदिमत बना करके न आदिमत न आदिमत ऐसा किया हुआ है अत्र इत्यादि भाषा अत्र के अनादि और मत परम यदि पदम से कहा सिन्दंती कुछ लोग ये मानते हैं अनादि को अलग करते हैं मतपरम को अलग करते हैं बहुवृणा उगते अर्थ मतुपा अर्थ के अनिष्टम से आती वो क्यों ऐसा अर्थ करते बहुवि से जो अर्थ आ जाता है ना नवीते आदि ऐसे अनादि जिसके आदि न हो कारण हो अनादि का आ जाएगा बहुवि से अर्थ आ गया फिर आगे मधु द्यर्थ है वहां अनिष्ट है का भी वही अर्थ आ रहा था मधुप लगाने पर भी ये इसलिए वो परिच्छेद करते हैं कहा ठीक है हमें कहते हैं एक पद तो संभव है किमित अनादि मत को एक पद संभव है अनादि अनाधिमत इतना कहना एक पद बनाना संभव है तो फिर दो पद क्यों मानना अनादि को अलग और मत को अलग क्यों सिद्धांत की ओर शंका करें तो पूर्व आदि बोलता है बहुगृणा उगते अर्थ एक कहा था बहुगुरी के द्वारा तो जो अर्थ आ गया नवे देते आदि से अनादि उसी में मतुपा अनर्थकम अनिष्टम से मतुप अनर्थक है अनिष्ट हो एक ही समाज पे आ गया है तो आगे समाज के बाद मतुक लगाने की आवश्यकता है क्या? ये से कहना है और अर्थ भी करेंगे वो कैसे आदिर अश्य नास्ति यो बहुवीड़ा उतो अर्थ के द्वारा कहा हुआ अर्थ क्या जिसके आदि नहीं है उसी को अनादि कहा जाता है आदिर यश्य नास्ती सराधि अनाधि पद से आगे आता है जिसके आदि न हो कारण और हो उसको अनाधि कहा जाएगा यही अर्थ है के द्वारा कहा हुआ अर्थ यही है नीते आदि अनादि आदि नो अना ही अर्था तस्मत्वेधे मान के निषेध में निषेधे मत मत तो मत तो नास्ती मतुको अर्थवत्व तस्वो अनाद से आयुअर्थ में अनावेधे अनादिवेध में नस्को अर्थवत् निषेध होने पर से नहीं रहेगा जो अनादिम मतुपकार निषेध होने पर उसका नहीं से नहीं रहेगा क्यों गौर से अर्थ आधे इति मतुप अनर्थक्य अनिष्टम से मतुप का अनर्थक जो होता क्या है इति मतवा पदम छिदंती इसलिए छिंदंति पद के पद छेद कर देते हो अनादि को अलग करते मतपरम को अलग करते हैं पूर्व संबंध कहा पूर्व साथ संबंध आदि अश्य नास्ती इति अनादि उत्तवा जिसके आदि न हो उसको अनादि कहा जाता है यही तो है मत मतपरम तुम्हारे तो को तो अर्थ सिद्धांत पूछते हैं जो आदि जिसका न हो उसको अनादिंग फिर मत परम का जो मत परम पद का क्या अर्थ होगा तुम्हारे मत के हिसाब से हम तो अनादि मत को एक पद मानते हैं आगे परम परमप्रम अलग और तुम मानते हो अनादि को एक पद मत परम को अलग तो मत परम में जो मतपरम में क्या अर्थ होगा प्रश्न करते हैं तो कहा को अर्थ से को अर्थ से अधिक आशंका सिद्धांत शंका करे तो गुरु आदि बोलता है अर्थ इत्यादि अर्थ विशेष हम तो दर्शी मत परम का अर्थ विशेष भी दिखाते हैं अनादि का अर्थ ही हो गया आदि जिसका कारण है उस अनादि और मत परम में कैसे अर्थ विशेष दिखाते हैं अहम माने मत बनाने के अहम से शुरू होता है हो वो लौकिक विग्रह ये होगा अलौकिक होगा माने अस्मद सु यही होगा आगे परम सु होगा उस स्थिति में सुभक्ति का लुक करेंगे लुक करने के पश्चात अस्पत जो बचा हुआ होता है उसमें मत आदेश हो जाएगा म पर्यत भाग को मत होगा प्रत्युत्तर पद सूत्र लग जाएगा या उत्तर पद पर परम पर्यंत भाग को आ जाएगा मत आगे है अत बचा हुआ है मचा मया मा तो माँ भैग बचेरे के द्वारा आया प्रत्येक मैं मर्यंत भाग को अस्पद आगे अत बचा मत हो गया आगे पर हो जाएगा एक दिन विषय विशेष दिखाते हैं कहा अहम वासुदेवाख्या पराशक्ति यश्य मैंने अहम वासुदेव भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। मैं जिसकी पराशक्ति हूं मेरे सहारे से बहुत काम करते हो परम ब्रह्म ऐसा कहना अहम पराशक्त वासुदेवाख्या पराशक्ति यश ब्रह्म जो अनादि ब्रह्म है उसका मैं पराशक्ति हूं तत्मत उसको मत पर कहा गया वो ब्रह्म को कहा उक्त नाजस्त। व्याख्या आने से अयुक्तत्वादायब पुनवृत्ति यह जो व्याख्या की उन्होंने पूर्व पक्ष ने जो व्याख्या की आराधि को अलग मतपर्व अलग व्याख्या की यह व्याख्या अयुक्तत्वाद ठीक नहीं है व्याख्या सिद्धांति से सिका अयुक्त तत्वा ठीक नहीं है व्याख्या न पुनर् पुनरोक्ति समाधि पुनर्वक्ति एक विशेष अर्थ नहीं घटा समाधान नहीं हुआ पुनर्वक्ति का पुनर्वृत्ति का समाधा मान पूर्व पक्ष का कहना था कि अनादि शब्द से जो अर्थ आता है मत को लगाने वही अर्थ आएगा पुनर्वृत्ति कहा था पुनर्वृत्ति का, का था? के समाधान इसे नहीं हुआ क्यों ये व्याख्या ठीक है नहीं तुम्हारी व्याख्या उक्त व्याख्या तत्व जो पूर्व पक्ष के द्वारा व्याख्या की थी अनादि को अलग पथ मतपर्वक अलग पथ किया न आय पुनर्वृत्ति समाधि पुनर्वक्ति समाधान तो नहीं हुआ ये समाधि माने समाधान माने समपूर्वक आंग पूर्वक धाधातु इसे तीन करेंगे तो समाधि और ये करें ये से, ये के गोकी की लगाएंगे तो समाधि बन जाएगा ल्यूट करेंगे तो समाधान हो जाएगा ये की अर्थ समाधान और समाधि का इसलिए सिद्धांत बोलते सत्य ठीक है आपका कहना किंतु अर्थत संगति तो नहीं होगी आपके इसमें इस व्याख्या में यह सिद्धांत ग्रहण सत्यम यह सिद्धांत का ठीक है आपका कहना सत्यम एवं अपुनरुक्तम से आप अर्थ से संभवती न तो अर्थ संभवती ही ठीक है यदि पुनरुक्त नहीं होता हो आपके मत में ठीक है किंतु यदि अर्थ घटता हो तो अनादि को अलग करके मतपर्म को अलग करने पर यदि अर्थ घट जाता हो ठीक है अर्थ से संभवती यदि अर्थ संभव हो तो ठीक है न तो अर्थ संभव ये कहते किंतु अर्थ में संभावना नहीं है ये घटने वाला नहीं है अनादि और मत परम को अलग कर देता ब्रह्मणा जो ब्रह्म का कैसे स्वरूप का होगा अहम पराशक्ति जैसे सविशेष होगा निर्विशेष होगा उस काल में ब्रह्म मत परम का अर्थ करेगा मैं पराशक्ति हो जिस ब्रह्म की कहने पर वो सविशेष होगा निर्विशेष होगा सविशेष होगा किंतु ब्रह्म का निर्पण कैसा है ब्रह्मणा सर्वविशेष प्रतिषेध विज्ञापी शिवात तत्व बोलते हैं ब्रह्म तो सारे के सारे विशेष के निषेध के द्वारा ही ज्ञापन करवाना इष्ट है जानकारी देना इष्ट है ब्रह्म का यह है नहीं ये है नहीं ये है नहीं ऐसा जितने भी विशेष है सबके निषेध के द्वारा विशेष रूप से ज्ञान कराना इष्ट है ब्रह्म का इसलिए पराशक्तिमय इत्यादि यहां घटने वाला नहीं आता अच्छा तथापि विशिष्ट शक्तिमत क्यों नहीं चलो विशेष शक्ति के निषेध द्वारा ही करेंगे फिर विशिष्ट शक्ति क्यों नहीं होगा ब्रह्म विशिष्ट शक्तिमान क्यों नहीं होगा सर्व विशेष का निषेध के द्वारा ही अर्थ ले रहा हो ब्रह्म का फिर भी विशिष्ट शक्तिमान क्यों नहीं होगा शक्ति विशिष्ट क्यों नहीं हो सकता शंका पूर्वाधिक विशिष्ट विशिष्ट शक्तिमत तो प्रदर्शन एक तरफ विशेष शक्ति का प्रदर्शन करना दिखाना विशेष प्रतिषेधि एक तरफ विशेष का प्रतिषेध करना ये तो विरोध हो जाएगा विशेष शक्तिमान भी बोलना और विशेष का विषेष भी करना प्रमोद होगा इसलिए ये आपकी व्याख्या ठीक नहीं है सिद्धांत ये कहना चाहते हैं तथापि बतुपो बहुबरी ना तुल्यार्थ से कथम ना अनर्थ क्यों ठीक है हमारी व्याख्या ठीक है आपकी व्याख्या कैसी थी होगी आपने बतुप भी लगाया हुआ है और बहुबरी भी आप मानते हैं पूर्वाजी बोले हम सिद्धांत कहते हैं हम मानते क्या बो नहीं तत्पुरुष मानते आप मतुप लगाते हैं उसके बाद नहीं तत्पुरुष मानते हैं ये कहना है तथापि विशेष तक शक्तिमान का स्थान करना अथवा विशेष का प्रतिशत करना विरोध होने पर भी मतुपो बहुब्रीना तुल्यर्थ से मतुप जो लगाते हैं ना आप सिद्धांति वो तो, तो बहुबरी के समान अर्थ ही होता है कथम ना अनर्थक फिर मतुप अनर्थक क्यों नहीं होगा आपके पक्ष में पूर्वाज पूछेगा क्यों आपने अनादि भी बनाया आगे मत भी लगाया हुआ है बहुबरी के से अर्थ आता हो तो फिर बतुक लगाने के अवसर क्या है न कर्मधार है बहुब्री से तद अर्थ प्रति तत्कर् पानी देंगे ऐसा कहा हुआ है कर्मधारी के पश्चात बतुक नहीं लगना चाहिए बतुक बत्वर्थी है प्रत्येक जितने भी नहीं लगना चाहिए क्यों यदि बहुबरी के द्वारा अर्थ आता, आता हो तो यहां से अर्थ नहीं आता हो तब तो बतुक लगाना इस तरह यहाँ तो से अर्थ आ रहा है पूर्व बोला क्यों पुनर्ुक्ति नहीं होगी कोई सिद्धांत वस्मा दीते हैं तस्मात मतुपो समानार्थत्व समानार्थत्य तो भी ठीक है यह मतुप है अनादिवत कहा हुआ है मतुप बहुब्री के समानार्थक होने पर भी बहुब्री अनादि बोलने में न भी देते आदि ऐसे अनादि ऐसा काम चल जाता समान अर्थ विषय होने पर भी प्रयोग जो किया किसके लिए श्लोक पूर्णार्थ श्लोक की छपूर्ति करनी है वत लगाने से नहीं तो सात अक्षर हो जाता उस पाद में आठ अक्षर बना रहा है अनुष्टुप छ है आठ अक्षर बना ज मत परम ब्रह्म कितना लेना पड़ेगा आठ अक्षर बनाना पड़ेगा यदि मत को हटा देगा मतु को हटा दे के, तो सात ही अक्षर रहेगा श्लोक पूर्ति नहीं हो पाएगी यद्यपि बहुवी मतु बहुवी के द्वारा तो अर्थ आ रहा है ठीक है या समाज न करके बहुबीरी करेगा तो अर्थ आ जाएगा फिर भी मतु इसलिए लगाए श्लोक की पूर्ति के छंदो भंग न हो इसके ये कहा टीका में कहते हैं अनाधिमत परम ब्रह्म इत्यत्र पक्षांतरम निक्षिप्त स्वपक्ष समर्थित अनाधिमत परम ब्रह्म दूसरे पक्ष का खंडन करके दूसरे पक्ष का कहा था, था।, था।, था।, था।, था। अनादि से अर्थात अनादि को अलग करना और मत परम को अलग करना ये पक्ष था उसके उस पक्ष को खंडन कर स्वपक्ष समर्थ था अपने सिद्धांत पक्ष का समर्थन किया फांसीकार समर्थन किया संप्रति अब क्या बोलना चाहते हैं अब हो गया ब्रह्मणों ब्रह्मत्वादेव कार्यकारा भक्त प्राप्त हो उत्ता द्वारा न इत्यादि अवतारित कर आगे ब्रह्म जो है ना अब ये कहना चाहते हैं ब्रह्म ब्रह्म होने से व्यापक होने से ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक होता है सर्वव्यापक होता है वो जो तो व्यापक होगा का सभी कार्य रूपी है कारण रूपी है इसी तो हो जाएगा कार्यकार भाव में आएगा ब्रह्म जो तो व्यापक है या कार्य ब्रह्म है या कारण ब्रह्म है व्यापक है क्योंकि ब्रह्म शब्द वृद्धौ धातु ब्रिमी वृद्धौ धातु से होता है ब्रिह्मी धातु है वृद्धि अर्थ में ब्री धातु वृद्धि अर्थ में धातु है उसे मन प्रत्यय करता हुआ मनेर उच्च सूत्र है वह ब्राह्मण शब्द से मन होगा ये मन मन प्रत्यय होगा मन के आकार को उकार भी होगा अच्छा मनु अब उदाहर धातु से बड़ ऊंचा मन, मनु के उकार को अकार भी होगा बोलता है ब्रहि वृद्धा था उसका माने वो जो नकार है ना वह ब्रह्म भी नकार दिखाई मकार है उसको क्या होगा अकार भी होगा बोल दिया तब तो जान करके ब्रह्म हो जाता है तो ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक होता है व्यापक होने से क्या होता है ब्रह्मत्वादेव ब्रह्म का ब्रह्मत्व धर्म है वह होने से कार्यकारात्मकत्व प्राप्त हो कार्य कारण भाव संसार प्राप्त हो गया ब्रह्म में जो व्यापक है वो किसी से आ गया उक्ता द्वारा इसलिए क्या वो प्राप्त होने पर पूर्व के बातों का अनुवाद करते हुए भाष्यकार कहेंगे न सत इत्यादि बता रहे थे पूर्व बोल गभ्या यज्ञात व्रतमस्मृत अनाजिद परम ब्रह्म पूर्व के अनुवाद कर उसके बाद न सतना सदुच्यते बोलेंगे वो कार्यवीर कारणवीर ही सतम कार्य असतमे कारण यहां मेरे विद्यमान और अविद्यमान को लेकर के कहा गया तो वो तो कार्यकार नहीं है भाष्यकारी बोलना चाहते उसका अर्थ ही कहना असत्य सभी चाहते यही कहना है अमृत अमृतत्व फलम गेहम अमृतत्व जिसका फल है इसे गेह का फल क्या है अमृतत्व की प्राप्ति यज्ञात्व अमृतम अश्विधेय कहा हुआ है अमरत्व की प्राप्ति उपलब्धि ज्ञाय को जानने से जो ज्ञ तत्व उसको जानने पर अमरत्व की उपलब्धि होती है यही तो है। अमृतत्व फलम ऐसे ही होगा ऐसे ज्ञान ऐसे अमृतत्व फलम अमृतत्व जिसका फल है किसका ज्ञेय का उसको जानना जानने का विषय जो है उसे जानने से क्या होगा अमृतत्व तो प्राप्त होगा फलम हो मया उच्चते मेरे द्वारा कहा जाता भगवान का शब्द है मया उच्यते का फल होता है अमृतत्व की प्राप्ति यही है उचित यदि प्ररोचने ऐसे रोचकता दिखा करके अमृत आम्रित, अमृतत्व की प्राप्ति होने तो हम भी उसको जाने श्रोता में रोचकता आ जाए रुचि होगी रुचि पैदा करने के लिए प्रवोचन है ना प्रवोचन के द्वारा अभिमुखी कृत्या अभिमुख किया अपने तरफ खिंचाव किया श्रोता को इतना करने के बाद बोलते हैं न सतन न सतुचित बोलते हैं वो कैसा है ज्ञाय जिसको जानने से अमरत्व की प्राप्ति होनी वो सत्य कैसा है वो वो ज्ञाय कैसा है सत्य नहीं, नहीं ऐसे उत्तर देखिए न सत्य जिसको जानने से अमरत्व की उपलब्धि होनी है वो कैसा है सत न असत सत भी नहीं असत भी नहीं क्या उत्तर हुआ एक ना अवयोगिक कृत्या न सत तज ग्य हम उचित है उस ग्यय को सत नहीं कहा जाता ना आप ही असत तत्व उच्यते तद्वान तत जो ग्यय है वह ग्यय ब्रह्मा वह, वह। असत भी नहीं कहा जाता सत भी नहीं कहा जाता असत भी नहीं तो लोग दिखा करके यज्ञा मृत वश्रुते कहा था जिसको जान करके अमृतों की प्राप्ति किसको ग्य को का स्वरूप क्या बताया सत्य नहीं असत भी नहीं क्या मिला श्रोता को स्थिति ऐसी आ जाती है ऊपर ऊपर से विचार करने पर यह स्थिति आती है सूक्ष्म विचार में सत्य है कार्य कारण भाव दोनों से अतिरिक्त है यह कहना है सत्य कार्य विद्यमान अविद्यमान कारण जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता कार्य जो अनुमान का विषय बनेगा कारण वो दोनों से अतिरिक्त है इसका अर्थ ये है नानो पूर्ववादी की संख्या हो गए, इतने प्रलोभन दिखाया प्रभक्ष कथन करूंगा विशेष रूप से कथन करूँगा पदार्थ का ये ज्ञात तो अमृता मसूंद जिस ज्ञान जि, जि, को जान करके अमृत्व की उपलब्धि होगी कहाँ इतने सुनने के बाद में अब रोचकता आ गई श्रोता के मन में ऐसा तो सुनना चाहिए अमृत्व की उपलब्धि होगी जिसको जानने पर इतने कहने के बाद बोल सत्य न सदुच देव ग्य कैसा है सत्यु नहीं असत आ जाती है ननू ये शंका है श्रोता शंका करता है ननो महता परिक्र बंधे न कंठ रवेणिष्य बहुत सारे सामग्री जुटाई आपने परिकर परिक्र सामग्री बहुत सारे सा... अमानित्वादी साधन बताया बताने के बाद मैं जिसको मैं कथन करूंगा जिस गाय के बारे में कथन करूँगा वो साधन से विशिष्ट व्यक्ति के लिए कथन करूंगा करता हूं तो क्या होगा जिसको जान करके अमरत्व तो की उपलब्धि करेगा वो जितने कहने के बाद अपने कंठ से का, अपने कहा आपने कहा स्वयं भगवान ने कहा यह बात कंठ रवे रब शब्द होता है रु शब्द धातु है अपने कंठ स्वर से कह करके अब यह के कथन के बारे में क्या बोलते हैं न ना सत्य नाशत होते भी नहीं असत्य नहीं क्या है ये इतना साधन जुटा करके अपने मुखारविंद से आपने कहा और क्या बोलते हैं न सत्य सत्य क्या बोला ये शाह है नहता परिक्र बंदे ने बहुत सामग्री जुटा करके अमानित आदि विष धर्म को जुटाकर कंठ रवेण उद्गृ अपने कंठ के स्वर से कहा आपने अपने गले मुख से, मुख से कहा हुआ है क्या कहा ये ज्ञातवा अमृतम अशुदे जयम ये तत्त प्रवक्त तो कहा ज्यय प्रवक्षा में ज्ञाय के विषय में विशेष कथन करूं का कहा आपने क्या कहा प्रकृष्ट न बक्षा में प्रकर्श्याम प्रवक्षा में यदि अनुरूप उत्तर नहीं हुआ है ज्ञाय कथन का उत्तर सही नहीं हो क्या न सत्यनाशे अनुकूल अनु, अनु नहीं है उत्तर ठीक नहीं हुआ न सत्य सद न सत्य ना सदुच्य अनुरूप नहीं है माने जिस प्रकार से साधन जुटाया मैं कथन करूंगा कहा प्रतिज्ञा की आपने उसका अनुरूप ये उत्तर नहीं हुआ क्या न सत्य ना ये पूर्व पक्ष का कहना है सिद्धांत का नही अनुरूप अनुरूपम में बहुत अनुरूप ही कहा है क्या है का ऐसे ही स्वरूप होता है न न असत्य ऐसे स्वरूप होता है जिसको जानकर मोक्ष की प्राप्ति होनी है उसका स्वरूप ऐसा ही है सत्य भी नहीं असत्य भी यही स्वरूप अनुरूप अनुरूपम वे उत्तम सिद्धांत बोल रहे हैं कथम पूर्वाधि ने प्रश्न कर दिया कैसे कैसे अनुरूप हुआ इतने साधन जुटाकर और प्रकृष्ट विशेष रूप से कहूंगा कथन करके और प्रलोभन दिखा करके यज्ञात अमृतमोष्ण तो थे जिसको जान करके मोक्ष प्राप्त करेगा बोल दिया श्रोता को मैंने प्रलोभन दिखाया रोचकता दिखाई रुचिकर पैदा कर दिया इतने इसने के बाद वो बोलते हैं कि वो क्या सत्यनाशे क्या हो कैसे हो ये अनुरूप कैसे हुआ कथन तो प्रश्न आता है पूरे पक्ष का तो उत्तर देते हैं देवो भाई सर्वासु ही उपनिषत् ज्ञम ब्रह्म सारे उपनिषद में देखो जो ज्ञाय ब्रह्म है ना जो जानिय ब्रह्म है ध्याय ब्रह्म नहीं ज्ञ ब्रह्म उपास्य ब्रह्म नहीं ज्ञान का विषय ब्रह्म सर्वाशु ही, ब्रह्मा। ब्रह्मा ही, ही माने नेती नेती इस बात कारणा सभी उपनिषदों में ज्ञम ब्रह्म नेति नेति यह शब्द से कहा जाता है न विशेष का निषेध के माध्यम से परिचय कराया जाता है किस रूप से जितने भी विशेष है यह है ना यह है नीति बिपसा है दो बार बोलने पर सारे आ जाते हैं ऐसे बिप्सा में एक लग जाता है स्थिति प्रति वृक्षम सिंचती बोलते हैं वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती अब्यवहार समास करते हैं सारे वृक्षों के जितने वृक्ष यहाँ हुए सबको सिंचाई करता है प्रति वृक्षम बोलने से ऐसा आता है प्रत्येकम ग्राम में गच्छती मानी ग्रामम ग्रामम ग सभी गाँव में जाता है उसके बोले प्रत्येकम ग्रामों ग एक एक करके सभी गाँव में जाता है बिपसा ऐसा का व्याप्तम विश्वास बिपसा नीति नीति ऐसा ही है माना मूर्ता मूर्ता दो का निषेध करना है उसी में आया नीति नीति शब्द मूर्ता मूर्ता ब्राह्मण विप्रत मानी द्वितीय तृतीय ब्राह्मण में आया है मूर्ता मूर्त ब्राह्मण तो पहले देवभाव ब्रह्म रूप में करके आया ये ब्रह्म का रूप जिसके द्वारा ब्रह्म का निरूपण होगा रूप मान्य निरूपण करने के साधन ये नाम रूप के द्वारा आगे निरूपण करना है उसको यहीं से शुरू करके रूप प्रत्येक रूपों में आया हुआ है वहां भाष्य में भी कहा है तो मूर्त और अमृत दो पदार्थ ब्रह्म का माने पृथ्वी जलते मूर्त है सावैव है और वायु आकाश निर्वय है अमूर्त है ऐसा कहा गया तो एक नीति के द्वारा मूर्त का निषेध दूसरे के द्वारा अमृत सारा संसार का निषेध हो गया होती मूर्त अमृत का निषेध है सबका निषेध नीति नीति ऐसे उत्थान में आया नीति नीति संसार और अस्तूल माणु वृद्धार में आया है ये अक्षर ब्राह्मण आया हुआ है और ब्रह्म का स्वर भे गार्गी वो तो ऐसा है थूल है नहीं अणु है नहीं इत्यादि हर्षो है नहीं दीर्घ है नहीं इत्यादि छोटा भी नहीं लंबा भी नहीं थूल भी नहीं सूक्ष्म भी नहीं इत्यादि हमारे सर्व निषेध के द्वारा ही परिचय कराया जाता है उसको इसलिए यहां भी यही किया न सत्य न सदुचित यही है दोनों का निषेध सत्य भी निषेध असत का भी निषेध वही है उसी स्तुति के आधार पर किया जा रहा है ना सप्तन नास विचे दोनों का निषेध है ना सता सत्य कहा है इति इत्यादि विशेष प्रतिषेध है जो विशेष जो जो थे उनके निश्चित द्वारा ही ब्रह्म का प्रतिपादन होता है वृद्धावन में देखा नेति नेति आदि के द्वारा एदम तद यी बातचो अगोचो अत्वाद करते हैं ये कहते हैं न इदम तद ऐसा बोला जाता ये नहीं वहा वो ब्रह्म ये नहीं है तो कोई को यह है ब्रह्म विशेष को दिखाकर बोले ना यही बताए क्यों बाचो अगोचरत्व बाणी का विषय नहीं है गोचर माने विषय बाणी का विषय नहीं हो ब्रह्म मन का भी विषय नहीं बाणी का विषय नहीं है बाणी का विषय होता तो एकदम बोलते है यहां है वहां ये पुस्तक दिखाना है वाणी का विषय है यह है पुस्तक ऐसा बोला जाता वो तो बाणी का विषय नहीं है बाँचो अगोचरत्वाद तो वाणी का विषय ना होने से माने विशेष का निषेध के द्वारा ही परिचय कराया जाता है विधिमुख से नहीं निषेध मुख से निषेध किसका इतर का ब्रह्म का निषेध नहीं ब्रह्म भिन्न का निषेध शिवमय में, में बोलते हैं अतीत पंथानम कबो बांग अत व्यावृत्तिया चकित स्त्रु इतर व्यावृत्ति के द्वारा श्रुति बताती है आपको अन्य की व्यावृत्ति करके बोलती है यह आप है करके नहीं कर सकती श्रुति पुरुषाचार्य तो से बोलते हैं आपसे अतिरिक्त का निषेध करके आपका परिचय देती है अत व्यावृत्ति आयम सकित आश्चर्य होकर के श्रुति बोलती है इतर की व्यावृत्ति करती कि इधर आपसे भिन्न जितने हैं इधर में आए गए उनसे व्यावृत्ति आपको कराती है जितने व्यवस्था यह भगवान है ना ये भगवान है ना, भगवान है, ना इस रूप से श्रुति भी ऐसी बोलती ऐसा कहा हुआ आगे पूर्व पक्ष बोलता है नो न तद अस्थि वो वस्तु नहीं होता कौन यद वस्तु अस्ति शब्द ना लोच्छते जो वस्तु अस्ति शब्द के द्वारा नहीं कहा जाए जैसे होता है घटो अस्ति पटो अस्ति है है बोला जाता है कोई वस्तु होता है जो वस्तु अस्ति शब्द के द्वारा है शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता हो वो वस्तु होता नहीं है पूर्व पक्ष तद अस्थि तद वस्तु नास्ती वो वस्तु है ही नहीं यह वस्तु अस्थि शब्द न रोचते जो अस्थि शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता जिस वस्तु को वो वस्तु होता नहीं अतः अस्थि शब्द न रोचते नास्तिका ब्रह्म को भी अस्थि शब्द से नहीं कह रहे निषेध रूप से कह रहे न इति न इति करके प्रतिपादन कर रहे हैं यहां न ना सत्यनाशुच्यते बोला सत भी नहीं असत भी नहीं न नहीं, नहीं, नहीं कर रहे है। क्या है नास्ती बोल रहे हैं अस्थि नहीं बोला जा रहा है ब्रह्म को न सत सत्य नास्ति सत्य है और असत नास्ती असत वाला तो आगे आएगा सतनास्ति बोला जा रहा है सत है ही नहीं ऐसा बोला नास्तिक क्यों बोला जा रहा है ये वो वस्तु है ही नहीं जो वस्तु तो होता है अस्थि शब्द से कहा जाता है है करके बोला जाता है पूर्व पक्ष कर नो न तद अस्थि वो ब्रह्म नहीं है जो दस सतनाश अविचे के द्वारा तो निषेध हुआ ब्रह्म नहीं है यद वस्तु तो अस्थि शब्द नुचेत जो वस्तु अस्थि शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता हो जैसे घटो अस्थि पटो अस्थि पठो अस्थि जो वस्तु लगता वो वस्तु होता है जो शब्द से नहीं कहा जाता वो वस्तु नहीं होता अर्था अस्थि शब्द दास्ती नोचते यहां पर अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता न सतना सदविच्यते कहा हुआ है क्या कहा हुआ है भी नहीं असत दास्ती लगाया हुआ है इसलिए वो वस्तु है ही नहीं तो अस्थि शब्द लगना चाहिए ये पूर्वादि कहा और दूसरी बात पूर्वादि और बोलता है विप्रसिद्धम से ज्ञेय तक तो अस्थि शब्द नोच्यते विरोध भी है य कहना ज्ञाना तो ज्ञान का विषय बनना ज्ञान का विषय बने तो अस्थि बोलना चाहिए ज्ञाय ज्ञान का विषय है वो विपरीत सिद्ध विरोधी बात भी बोल रहे आप ग्ययम तद अस्थि तद अस्थि शब्द नहीं होना है, है कि उसको अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता ज्ञान का विषय हो रहा है और अस्थि शब्द से नहीं ये विरोधी बात है यदि ज्ञान का विषय है तो अस्थि घट ज्ञान का विषय हो रहा है अस्थि लगता है वह नो बोलते हैं ज्ञान का विषय होने पर मनुष्य अस्थि घटो अस्थि पटो अस्थि बोलते हैं और बोलना क्यों दिया में गे भी शब्द से कहना और अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता विरोध भी है तो इतने के कहने पर सिद्धांत बोलते हैं ना तापत नास्ती नास्ती भी इतना ही है अस्थि नहीं लगता तो नास्ती भी नहीं लगता पूर्वपक्ष का अस्थि नहीं लगता वो वस्तु नहीं होता नास्ती लगता वहां नास्ती लगता तो नहीं होता दे क्या देखे न ना तो आप नास्ती ब्रह्म नहीं है ऐसी बात नहीं है नास्ति बुद्धि अविषय तो बुद्धि का विषय नहीं है तो नास्ति बुद्धि का भी विषय नहीं है किसका ब्रह्म नहीं है ऐसे बुद्धि का विषय ब्रह्म बनता है क्या घट यहां नहीं है नास्ती बुद्धि का विषय बन जाएगा प्रत्यक्ष योग्य वस्तु है ये वो सूक्ष्म है तो नास्तिक बुद्धि का विषय भी नहीं है तो कैसे नहीं बोले कि ब्रह्म नहीं है करें कैसे बोलोगे नास्तिक बुद्धि का विषय हो तो नहीं ये बोलते अस्थि शब्द का विषय बातचीत नहीं होता है तो नास्तिक शब्द नास्ति का बातचीत नहीं होता ब्रह्म इस सिद्धांत का नास्तिक बुद्धि का बात न तावत नास्ती वो ब्रह्म नहीं है इस बात नहीं है ब्रह्म है ठीक है ठीक है मैं कहते हैं से आगे।, आगे है ना इसके पहले सत्कार्यम अव्युक्तनाम रूपवाद असत्कार तत् विपर्याद विभाग करें न सत्तना सदचति कार्य कारण का अभाव है वहां ये कहना है वो कार्य कोटि में भी नहीं है कारण कोटि में नहीं है न सत्य न असत तत् वो तो ब्रह्म भी नहीं असत भी नहीं सत माने कार्य नहीं हो ये कहना है सत सत्यने कार्यम सत का क्या है कार्यम न सत तना सदुच्चे अर्थ कर रहे हैं सत माने कार्यम क्यों अभिव्यक्त नाम रूपत्वाद उसमें थूलीभूत हो गया नाम रूप लग गया घटा पटा इत्यादि में नाम रूप लग गया आकार भी है नाम भी है घटादी नाम भी है और आकार भी आ गया थोड़ी बहुत नाम रूप होने से सत बोलते हैं कार्य को किसको बोलते हैं कार्य को सत बोलते हैं और असत कारणम असत शब्द से कारणों को कहा गया कारण मत माया नाम रूप लगाएगा उसमें नहीं अभ्यक्त जिसको बोलते हैं असत मन कारणम तत्विपर्या क्योंकि सत अविभक्त नाम रूप से विपरीत है अनविवक्त नाम रूप में है किस स्थिति में है अनविभक्त रूप में है विपरीत है वो इसलिए उसको कारण कहा गया सतकार था कार्य और असत का कार्य संसार पूरे के पूरे कार्य कारण भाव में है और कुछ नहीं है तो दोनों का निषेध किया वो कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है यह कहानी बताते सत्यना सभ्य चित ऐसा विभाग करना सप्तन्ना सभी चिता ऐसा सत्य कार्य क्यों फूलीभूत नाम रूपाला है अभिव्यक्त नाम रूप है वो नाम लगा है आकार है उसमें कार्य में और कारण माया अभ्यक्त बोलते जिसको नाम भी व्यक्त नहीं हुआ क्या नाम है पता नहीं है। और रूप भी नहीं आकार भी नहीं उसमें उसी को असत कहा जाता है कार्य कार्यकार से रहित संसार और संसार के कारण दोनों से रहित है वर्मा दोनों नहीं है संसार भी नहीं संसार के कारण भी नहीं है कहानी में तात्पर्य न सत्य न सदस्य था संसार कारण अज्ञान वो भी नहीं ये कहना है ज्ञ प्रवचनमिर्वाच्य विषय विषयत्त प्रकर्म प्रतिकूलम इति आक्षिपति कहते हुए ज्ञान का जो प्रवचन ग्यय में तत्पुषा में कहा उसके कथन करूंगा बोला आपने अनिर्वाच्य विषयत्वाद किसको गय क्या अनिर्वाच्य को विषय करना जिसको निर्वचन होना संभव नहीं है सत्य ना असत्य न सदस्य उभय रूप निर्वचन हो नहीं पा रहा है न अदुचित कहा हुए ग्ञ का प्रवचन है आपका ही है ज्ञाय प्रवचन अनिर्वाच्य विषयत्व विषय है निर्वचन नहीं हो पा रहा जिसका क्या वस्तु है वो अनिर्वाच्य विषयत्वाद प्रक्रम प्रतिकूलम जेय तो प्रवक्षामि प्रवक्ष्यामी हुआ? आपने ये प्रकरण का विरोध हो रहा है कहा प्रवक्षामि कह रहे आप मैं कहूंगा बोला अब बोला नहीं जा रहा बोलना नहीं बन पा रहा है ज्ञ प्रवचन जो विज्ञा का प्रवचन है ज्ञ में तवक्ष्यामी करके आपने कहा गया मृत अस्मति करके आपने इतने बड़ा ढिढोरा बचाया डंका बजाई ग्य प्रवचन अनिर्वाच्य विषय अनिर्वाच्य को विषय बना रहा निर्वचन करना संभव नहीं हो रहा है प्रक्रम प्रतिकूल जो प्रकरण है ना इसका प्रतिकूल बोला बोला ने बहुत सारे सामग्री जुटा करके आप कहा कंठ रवेण उद्घा कंठस्वर से कहा स्वयं कहा आपने उदोष करके कहा ग्य में तो प्रभुक्ष्यामी गेह को कथन करूंगा कहा और उत्तर क्या दिया आपने ग्य क्या है न सत्यना सदुचरी ये तो निकला ना का स्वरूप क्या है न सतना सत्य बोला आपने तो अनुरूपम उत्तम इतने भाई साधन जुटाने के बाद में ये कहना अनुरूप नहीं है साधन का अनुरूप ये उसका उत्तर नहीं हुआ न सप्तना सदुचरी जो कहा ठीक नहीं है अनुरूप नहीं है प्रतिकूल है ये पूर्वाजी कहा ठीक में कहते हैं निर्विशेष वस्त्रों के सिद्धांत बोलते भाई या कौन वस्तु है क्या है निर्विशेष है विशेष वस्तु क्या है नहीं है यहाँ निर्विशेष वस्तु है कोई भी विशेष नहीं है जिसमें मानिए जब हम अपने स्थिति में होते हैं तो कोई कोई भी हमारे पास शरीर भी नहीं सूक्ष्म शरीर नहीं थूल शरीर नहीं कारण शरीर कोई भी विशेष नहीं होता हमारे पास ब्राह्मण आदि धर्म भी नहीं त्रिपुरुष धर्म भी नहीं बाल आदि धर्म भी नहीं कोई सारे विशेष का निषेध हो जाता है अपने स्वरूप में उसके नीचे वाली स्थिति ये सुसुप्ति अवस्था में सब समाप्त हो जाते हैं सारे धर्म सारे जितने भी संबंध थे सुसुप्ति में समाप्त है उसके ऊपर की स्थिति में कहा ये धर्म आएंगे सारे ये स्वरूप पे कोई भी नहीं शरीर को लेकर के सारे धर्म उपाधि हैं उपाधि के है, शरीर रूपी उपाधि के कारण धर्म माना हुआ है जितने भी धर्म है आप निर्धर्मा है निष्कर्मा है निर्धर्मा है वास्तविक स्वरूप हमारा वो है यही है सिद्धांत बोल रहे हैं निर्विशेष से वस्तुओं वस्तु कैसे निर्विशेष वस्तु है ये जिसका प्रवचन करना है यहाँ कथन करना है जिसको जान करके मोक्ष प्राप्त होना है वो कैसा निर्विशेष वस्तु है आत्मा निर्विशेष वस्तु ज्ञायत्वा ज्ञाय यही है यहाँ ज्ञ में तवोक्षा में कहा गया ज्ञाय योग्य वही है निर्विशेष है तद विषय उस ज्ञ को विषय वाले जो प्रवचन यहां होना है इस श्लोक में होना है ज्ञो कहा हुआ है प्रवचन प्रक्रम अनुकूलम माने प्रक्रम का माने उपक्रम का अनुकूल है प्रतिकूल नहीं है इसी साधन के द्वारा वो जाना जाता है उसको जानने के साधन इतर व्यावृत्ति से जानना है इतर व्यावृत्ति वही कर सकता है जिसने ये साधन अपनाया हो जीवन में अमानित्व आदि साधन अपनाया हो वही शरीर आदि से आत्मा को अलग कर सकता है इतर की व्यावृत्ति करके मैं थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर नहीं कारण शरीर नहीं ब्राह्मण वर्ग नहीं शरीर मानी त्रित्वपुंसवादि धर्म वाला में नहीं बाल वृद्धा धर्म वाला नहीं वो कर सकता है जो साधन उसके जीवन में हो अमान साधन और विष साधन जो बताया गया तो ये उपक्रम का अनुकूल है सिद्धांत बोलते हैं न सप्तनाथ शब्द कहना अनुकूल है प्रतिकूल नहीं है ये सिद्धांत का कहा है न इत्यादि शब्द सिद्धांत कहा था न अनुरूपम ये वो ये सिद्धांत कहा अरे बाबा ये इतने साधन के बाद ये कहा न सप्तनाथ शब्द जो ज्ञान का स्वरूप बताया अनुरूप है अनुकूल है प्रतिकूल नहीं है उसके इसी प्रकार निरूपण होता है सारी श्रुतियों में देखो ना नकार लगा कर उसके वो होता है विधिमुख कभी भी उसका प्रवचन नहीं होता है रूप से होता है निषेध माने उसका है नहीं उससे अतिरिक्त करने से इतर व्यावृत्ति बोलते हैं उसको इससे परिचय कराया जाता है ठीक है कथम पूर्वी संख्या उठाएगा ठीक है ठीक है पे न सत न सत तन्ना सद सद इति माने कथम इदम अनुरूपम यदि पृथ्ध पूर्वाधि पूछता हमारे जब अनिर्वाच्य है ब्रह्म किसी शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता सत शब्द असत शब्द से नहीं कहा जाता तो अनिर्वाच्य होने पर न सतन्ना सद, सद उच्च इति माने सद भी नहीं असद भी नहीं कहा अनिर्वाच्य होने पर कथम इदम अनुरूपम ये कैसे अनुरूप अनुकूल प्रश्न कैसे उत्तर कैसे हुआ ये पूर्वाधि पृथ्व थे कथम करके प्रश्न किया आगे उत्तर देंगे भगवान सर्वाशु इत्यादि सबसे उत्तर देते हैं ठीक हैं? ब्रह्मात्म प्रकाश से ब्रह्मा रूप जो आत्मा है इसके प्रकाश का सिद्धत्वाद पहले से सिद्ध वस्तु है ब्रह्मत्मी जो प्रकाश है वह पहले से सिद्ध है सिद्धत्वाद तदर्थम विधि मुखे उपदेश अयोगाथ पहले सिद्ध साध्य वस्तु हो तो विधि लगाई जाए उसको जानो करो इत्यादि ये सिद्ध वस्तु है ब्रह्म जो प्रकाश रूपस्तु वस्तु है सिद्ध वस्तु होने से तदर्थम उसके लिए वो ब्रह्म प्रकाश के लिए विधिमुखी है ना उपदेश आयेगा विधिमुख उपदेश होना संभव नहीं है ये ब्रह्म है ऐसा करना संभव नहीं है अध्यस्त तम निवृत्त है जो अध्यास में आरोपित जो तम धर्म है अध्यस्त धर्म तत्त का धर्म ब्राह्मणवादि जाति का धर्म त्रिपुरुषवादि जो धर्म जितने माना है शरीर का धर्म आरोप किया है उसमें अध्यस्त अतत धर्म जो अध्यस्त है उसमें अतध धर्म धर्म है अत धर्म मैंने क्या है ब्रह्म nope भिन्न का धर्म आरोप किया है आत्मा के स्वरूप से भिन्न का धर्म शरीर आदि का धर्म आरोप किया हुआ अध्यास ऐसा रही है उसकी निवृत्ति के लिए उपदेश किया जाता है शरीर आदि नहीं हो कहने के लिए निवृत्त निषेध द्वारा निषेध द्वारा शरीर आत्मा है नहीं ब्राह्मण आत्मा है नहीं स्त्री आत्मा पुरुष आत्मा नहीं बस सब निषेध करता अतः धर्म का आरोप है ब्रह्म में अतः धर्म का अज्ञान काल में आत्मा भिन्न धर्म आत्मा तो निर्धर्म का कोई धर्म ही नहीं अन्य धर्म का आरोप किया हुआ अन्य का धर्म आरोप किया हुआ है मैं मनुष्य हूं इत्यादि बोल रहा तो उसके निवृत्ति के लिए निषेध द्वारा ही उपदेश होना किसके दारा? जो द्वारा जो धर्म का आरोप किया था उसका निषेध करना यह धर्म नहीं है यह बोलना है निषेध द्वारा उपदेश से वेदांत सुप्रसिद्ध में प्रसिद्ध है बात प्रसिद्ध है आरोपित विशेष निषेध रूपम इदम प्रवचनम उचितम आरोप करके अनाधिकाल अज्ञान के कारण आरोप कर रखा है धर्म का आरोप कर रखा है सरिराज धर्मों का तो इसलिए आरोपित जो विशेष थे मैं मनुष्य हो करके चल रहा था स्त्री हूं पुरुष हो बाल वृद्ध इत्यादि मान के चल मान्यता बना था इसने अज्ञान से तो इसलिए उसका निषेध रूपम इधम उसका निषेध कारण जो आरोपित धर्म थे उसका निषेध के लिए प्रवचन है अज्ञा में तत्प्रवक्ष का प्रवचन यही है अतः धर्म का जो आरोप किया था उसको बाहर फेंकना है उसको इसके लिए प्रवचन ये कथन है एक कहा सर्वाशु यही उत्तर दिया था सर्वासु ही उपनिषद से सारे वेदांतों में उपनिषदों में ज्ञम ब्रह्मा जो ज्ञम ब्रह्म हो ना उसका उपदेश इसी तरह होता है किस तरह होता है नेति <Neti> रेति के द्वारा अस्तूल मनों के द्वारा होता है जो अतत् धर्म का आरोप था उसका निषेध करना नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ब्रह्म का नहीं करना आरोप धर्म थे उसका निषेध करना इसके लिए होता है ब्रह्म का उपदेश करने की आवश्यकता ही नहीं है जो अतत धर्म का आरोप था उसका निषेध के लिए सारे उपदेश ये। ब्रह्म के उपदेश के उसी वस्तु क्या उपदेश करना उसका और स्वयं है न उपदेष्टा है वहां न उपदेश उपदेश सुनने वाला श्रोता है दोनों नहीं है उपदेश प्रवचन भी नहीं है वहां ये सारा करना पड़ रहा है जो अतत्त धर्म का आरोप किया है यहाँ अज्ञानी ने उसको हटाने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं ना वो भी अज्ञान को दूरी करने के लिए है ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए नहीं है वो ज्ञा ब्रह्मो विधिमुखो उपदेश अयोग्य हेतु महा जो ज्ञ ब्रह्म है जान के ब्रह्म है माने जानना माने ब्रह्म में जो आरोपित को हटाना बात यही है आरोपित धर्म हटाना यही है तो ज्ञेय जो ब्रह्म है विधिमुख उपदेश अयोग है उसमें ग्ह रूप ब्रह्म का विधिमुख से उपदेश संभव नहीं है अयोग योग नहीं अयोग होने पर यह तुम्हारा कारण बताते हैं बाचो एक आध बाचो अगोचर कैसे उपदेश करेंगे ज्ञेय ब्रह्म का वाणी का विषय नहीं हो या वाणी का विषय तो इतर व्यावृत्ति में है सारा ये नहीं है यह नहीं है यह नहीं, नहीं है करके निकालना है जितना आरोप किया उसको हटाने के लिए उपदेश तो ब्रह्म के लिए हो गया ब्रह्म जो का उसके लिए उपदेश के लिए उपदेश कोई करने को अगोचरता का विषय है नहीं वो यही कहा था यही है ब्रह्मण अस्थिशब्दाच्य बा, अस्थिशब्द अवाच्यत्वे नर विषाणव इति अनिष्टम आशक्त पूर्वाद बोलता है कि महाराज ब्रह्म यदि अस्थि शब्द का वाच्य नहीं होता बाचो अगोचर तोल दिया किसी शब्द का वाच्य नहीं बनेगा वाच्य अर्थ नहीं बनता बोल दिया जो ब्रह्मणो अस्थि शब्द अवाच्यत्व ब्रह्म अस्थि शब्द का बाच्य तो ना आने पर बाच्य न होने पर अस्थि शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता हो ब्रह्म को स्थिति में नर विषाण जैसे मनुष्य सिंह है मनुष्य में सिंह है बोले नर विषाणु विष्राणु सिंह तो कैसा है वो वस्तु है क्या वो है मनुष्य में सिंह वस्तु होता है कोई नहीं होता इसी प्रकार हो गया ब्रह्म भी सर्वोष के सिंह के समान मनुष्य के के समान इत्यादि नौरा विषाणव मनुष्यों के सिंह के समान नास्तित्व तो, नास्तित्व तो की प्राप्ति होगी नहीं है ये सिद्ध होगा नास्ती बोलेंगे तो अनिष्ट होगा जेह को कहूंगा कहना और नास्ती नहीं है बोलना विरोध होगा आपके शब्द भी विरोध आ जाएगा उस गेय पदार्थ को गेय में भी बोलना और नास्ती बोलते ना नहीं है वो विरोध है यही वो अनिष्ट होगा यही पूर्वाचित बोलता है ब्राह्मणो अस्थि शब्द अवाच्य ब्रह्म यदि अस्थि शब्द का वाच्य नहीं होता अवाच्य होता हो ऐसी स्थिति में नर वक्त जैसे नर मन मनुष्यों के सिंह है अवाच्य है वो अवाच्य होने से वो वस्तु नहीं होता तो ब्रह्म भी अवाच्य होने से वस्तु नहीं होगा नर वक्त ये दृष्टांत दिया जैसे मनुष्यों का सिंह अवाच्य होने से वस्तु नहीं होता कथन नहीं कर सकता तो कोई भी मनुष्य के सिंह का प्रतिपादन नहीं कर सकता ठीक इस प्रकार अनितम अनिष्टम नास्तित्व नास्तित्व आ जाएगा नहीं है सिद्ध हो जाएगा अनिष्ट होगा फिर ब्रह्म नहीं है कहना ये शंका है इत्यादि शंका कृतिपूर्वाधि में ननु न ना तद यद वस्तु अस्थि शब्द तो नरोचते महाराज वो वस्तु तो होता ही नहीं जो अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता वो हो वस्तु तो होता नहीं है जैसे नर विषाण है वनश्व का सिंह है अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता वो सिंग आए भी नहीं इसी प्रकार ये शंका उठाइए अच्छा यहां भी ऐसे कृथिपूर्ववादी बोल रहा है अस्थि शब्द नरो नास्ती तज के शब्द से नहीं कहा जाता है इसलिए ब्रह्म है ना वो ज्ञान पदार्थ है ही नहीं पूर्ववादी की शंका आ गई और, और भी बोलता है विपरीत पूर्ववादी विप्रति विरोधी विरोधी बात भी है क्या ज्ञम त्ञम बोलना वो ब्रह्म ज्ञ है कहना और अस्थि शब्द नोचे दे भी कहना कि अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता ज्ञान का विषय है अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता विरोध है पूर्व पक्ष ने कहा टीका में कहते हैं <misterisation> एवं उत्सर्ग सर भी ब्रह्मणि ब्राह्मणी में आ जाता चलो सामान्य नियम है जो वस्तु अस्थि शब्द नहीं कहा जाता वो वस्तु नहीं होता हूं लोक में ऐसा देखा जाता है जो वस्तु अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता वो वस्तु नहीं होता देखा जाता ऐसा होने पर भी ब्रह्म में क्या आया सिद्धांत पूछता तो कहते हैं विपरीत सिद्धांत कोई बात यही दोष आगे जाएगा विरोधी दोष मैंने ज्ञाय कहना और अस्ति शब्द नहीं कहा हो होता बोलना ज्ञान का विषय होता बोलना और अस्ति शब्द नहीं कहा जाता बोलना यह ये आव आदमी कहा सिद्धांत सिद्धांति बोलते हैं अब अस्थि शब्द वाच्यत्वाद अस्ति शब्द अवाच्यत्वाद अवस्तु ब्रह्म इत्यत्र अवरवृत्ता अस्ति शब्द का वाच्य नहीं होता इसलिए ब्रह्म नहीं है कहना अनुकूल तर्क नहीं होगा अस्थि शब्द का वाच्य न होने पर भी ब्रह्म है वेदांत में प्रसिद्ध है इधर व्यावृत्ति करके सिद्ध हो जाता है वो ब्रह्म अस्थि न बोल करके अन्य को निषेध करके चरितार्थ हो जाता अस्थि शब्द अवाच्यवाद अस्थि शब्द का अवाच्य होने से अवस्तु ब्रह्म इत्यत्र अप्रयोजक तो आह करें अवस्तु ब्रह्म बोल रहे अस्तित्व होने से वस्तु नहीं है ब्रह्म इसमें अनुकूल तर्क नहीं है अस्तित्व वाच्य न होने पर भी ब्रह्म है सिद्ध हो जाता है स्थान नहीं दिखा सकते जहां अस्थि शब्द का वाच्य नहीं होता हो वहां पर वस्तु नहीं होता ऐसे नहीं कर सकते में प्रसिद्ध है ब्रह्म एक सिद्धांत एक सिद्धांत बोलते न तो आप ब्रह्मा नहीं है बात नहीं नास्ती न नहीं है ऐसी बात नहीं क्यों नास्ती बुद्धि अविषय तो नास्ती बुद्धि का विषय भी नहीं है ब्रह्मा अस्थि बुद्धि का विषय नहीं है तो नास्ती बुद्धि का विषय नहीं दोनों का विषय नहीं बनता ब्रह्म भाई शब्द वाच्य नहीं हो अस्थि नास्ती शब्द वाच्य नहीं है स्थिति है उसका स्वरूप उसका मने आप ही हामी है वो यानी कि अतिरिक्त हो वो कोई ब्रह्मा और हो हम अपने को तथ्य रखे हामी होते वो ये शरीरों से अपने को इधर अलग किया जा कर सके तो हमारा स्वरूप ऐसा ही है सब तक विषय नहीं बनते हमारे से ये कहना है समय हो गया है यारंत्र कर पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णमेवशिष्य ओ स्